श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ नौ अगस्त 1885 सो यही सोचता हूँ इस शरीर के भीतर माँ स्वयं है भक्तों को लेकर लीला कर रही है जब पहले पहल यह अवस्था हुई तब ज्योति से देह दमका करती थी छाती लाल हो जाती थी तब मैंने कहा माँ बाहर प्रकाशित न हो भीतर समा जाओ इसीलिए अब यह देह मलिन हो रही है नहीं तो आदमी जला डालते आदमियों की भीड़ लग जाती अगर वैसी ज्योतिर्मय देह बनी रहती अब बाहर प्रकाश नहीं है इससे तमास बिन भाग जाते हैं जो शुद्ध भक्त हैं वे ही रहेंगे यह बीमारी क्यों हुई इसका अर्थ यही है जिनकी भक्ति सकाम है वे बीमारी देखकर भाग जाएंगे मेरी एक इच्छा थी मैंने माँ से कहा था माँ मैं भक्तों का राजा हूँगा फिर मेरे मन में यह बात उठी कि हृदय से जो ईश्वर को पुकारेगा उसे यहाँ आना होगा आना ही होगा देखो वही हो रहा है वे ही सब लोग आते हैं इसके भीतर कौन है यह मेरे पिता आज जानते थे पिताजी ने गया में स्वप्न देखा था स्वप्न में आकर रघुबीर ने कहा था मैं तेरा पुत्र होकर पैदा होऊंगा। इसके भीतर वे ही हैं कामणी और कांचन का त्याग यह क्या मेरा कर्म है स्त्री संभोग स्वप्न में भी नहीं हुआ नागे ने वेदांत का उपदेश दिया तीन ही दिन में समाधि हो गई माधवी लता के नीचे उस समाधि अवस्था को देखकर उसने कहा अरे यह क्या है फिर उसने समझा था इसके भीतर कौन है तब उसने मुझसे कहा मुझे तुम छोड़ दो यह बात सुनकर मेरी भाव अवस्था हो गई उसी अवस्था में मैंने कहा वेदांत का बोध हुए बिना तुम यहां से नहीं जा सकते तब मैं दिन रात उसी के पास रहता था केवल वेदांत की चर्चा होती थी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण की तंत्र साधना की आचार्या कहती थी बच्चा वेदांत पर ध्यान न दो इससे भक्ति की हानि होती है माँ से मैंने कहा मां इस देह की रक्षा किस तरह होगी और साधुओं तथा भक्तों को लेकर भी किस तरह रह सकूंगा एक बड़ा आदमी ला दो इसीलिए मथुर बाबू ने चौदह वर्ष तक सेवा की इसके भीतर जो है वे पहले से ही बतला देते हैं किस श्रेणी का भक्त आने वाला है जो ही देखता हूँ गौरांग का रूप सामने आया कि समझ जाता हूँ कोई गौरांग भक्त आ रहा है अगर कोई शाक्त आता है तो शक्ति रूप काली रूप दिख पड़ता है कोठी की छत पर से आरती के समय में चिल्लाया करता था अरे तुम सब लोग कहाँ हो आओ देखो अब क्रम क्रम से सब आ गए हैं इसके भीतर वे भी खुद हैं स्वयं ही मानो इन सब भक्तों को लेकर काम कर रहे हैं एक एक भक्त की अवस्था कितने आश्चर्य की है छोटा नरेंद्र इसे कुंभक आप ही आप होता है और फिर समाजी भी एक एक बार कभी कभी ढाई घंटे तक कभी और देर तक कैसे आश्चर्य की बात है यहाँ सब तरह की साधनाएं हो चुकी है ज्ञान योग भक्त योग कर्मयोग उम्र बढ़ाने के लिए हठ योग भी किया जा चुका है इस शरीर के भीतर कोई और ईश्वर वास कर रहा है नहीं तो समाधि के बाद फिर मैं भक्तों के साथ कैसे रह सकता तथा तो ईश्वर प्रेम का आनंद कैसे उठा सकता कुवंशी कहता था समाधि के बाद लौटा हुआ आदमी कभी मैंने नहीं देखा तुम नानक हो चारों ओर संसारी आदमी है चारों ओर कामनी कांचन इस तरह की परिस्थिति के भीतर यह अवस्था है समाधि और भाव लगे ही रहते हैं इसी पर प्रताप ने ब्राह्म समाज के प्रताप चंद्र मजुमदार कुक साहब जब आया था जहाज में मेरी अवस्था देखकर कर कहा बापरे जैसे भूत लगा ही रहता हो राखाल मास्टर आदि आदि अवाक होकर ये सब बातें सुन रहे हैं क्या महिमाचरण ने श्री रामकृष्ण के इस इशारे को समझा इन सब बातों को सुनकर भी वे कह रहे हैं जी आपके प्रारब्ध के कारण यह सब हुआ है उनका मनोभाव यह है कि श्री रामकृष्ण एक साधु या भक्त हैं। श्री रामकृष्ण उनकी बात पर अपनी सम्मति देते हुए कह रहे हैं हाँ प्रारब्ध जैसे बाबू के बहुत से बैठक खाने हो, यहाँ भी उनका एक बैठक खाना है भक्त उनका बैठक खाना है